महाभारत द्रोण पर्व दिपंचाशतमोध्याय विलाप करते हुए युधिष्ठिर के पास व्यास जी का आगमन और अकम्पन नारद संवाद की प्रस्तावना करते हुए मृत्यु की उत्पत्ति का प्रसंग आरंभ करना संजय उवाच अथैनम्बिल तम तम कुंती पुत्रम युधिष्ठिर कृष्णदेपायन स्त्र आजगा मह ऋषि संजय कहते हैं राजन इस प्रकार मिलाप करते हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर के पास वहां महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास जी आए अर्चय्याय उपवेष युधिष्ठि अब्रवीक्षुको तो भ्रत पुत्रव च उस समय युधिष्ठिर ने उनकी यथा योग्य पूजा की और जब वे बैठ गए तब भतीजे के वध से शोक संतप्त हो युधिष्ठिर उनसे इस प्रकार बोले अधर्मयुक्त बहु भी परिवार महारथी युद्धमान महेश सौभद्रो ने तो रणे बुन बहुत से अधर्म पुराण महा धनुधर महारथियों ने चारों ओर से घेर कर रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को सहाय अवस्था में मार डाला है बाल संग्राम युद्ध युद्धमानो विशेषतः शत्रुवीरों शत का संहार करने वाला अभिमन्यु अभी बालक था बालोचित बुद्धि से युक्त था विशेषतः संग्राम में वह उपयुक्त साधनों से रहित होकर युद्ध कर रहा था मैया प्रोक्त संग्रामे द्वार प्रविष्टे भ्यंतरे तस्मिन संधक निवारिता मैंने युद्ध स्थल में उससे कहा था कि तुम यू में हमारे प्रवेश के लिए द्वार बना दो तब वह द्वार बनाकर भीतर प्रविष्ट हो गया और जब हम लोग उसी द्वार से व्यूह में प्रवेश करने लगे उसी समय सिंधुराज सिंधुराज्यद्रत ने हमें रोक दिया ननु नाम समम युद्धम ऐष्टभ्यम युद्ध जीवित भी इदम समम युद्धम धृत समित् परुद्ध जीवित क्षत्रियों को अपने समान साधन संपन्न वीर के साथ युद्ध करने की इच्छा करनी चाहिए शत्रुओं ने जो अभिमन्यु के साथ इस प्रकार युद्ध किया है यह कदापि समान नहीं है तेनाश संतप्त शोक बाष्प समाकुल समम नहवाधिगछा अच्छा पुनः पुनः इसलिए मैं अत्यंत संतप्त हूँ शोकाश्रुओं से मेरे नेत्र भरे हुए हैं मैं बारंबार बार चिंता मग्न होकर शांति नहीं पा रहा हूँ संजय तम तथा शोक व्याकुलवाच भगवान व्यासो युधिष्ठिर मृदम वच संजय कहते हैं राजन इस प्रकार शोक से व्याकुल चित्त होकर विलाप करते हुए राजा युधिष्ठिर से भगवान वेदव्यास ने इस प्रकार कहा व्यास व्यासुआच युधिष्ठिर महाप्राज्य सर्वशास्त्र विशारद्यसने सो न मोह्यंते दिशा व्यास जी बोले संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ परम बुद्धिमान भरत कुलभूषण युधिष्ठिर तुम्हारे जैसे पुरुष संकट के समय मोहित नहीं होते हैं स्वर्ग में सगत शूर शत्रु बहुन रणे सद्र कृत्वा सदृश पुरुषोत्तमः यह पुरुषोत्तम अभिमन्यु शूरवीर था इसने ऋण क्षेत्रेत्र में अबालोचित पराक्रम करके बहुत से शत्रुओं को मारकर स्वर्गलोक की यात्रा की है अनति क्रमणि जो वै विधि जुधिष्ठि देवदानव गंधर्वान मृत्युरित भारत भरत नंदन युधिष्ठिर यह विधाता का विधान है इसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता मृत्यु देवताओं दानवों तथा गंधर्वों के भी प्राण हर लेती है युधिष्ठिर वाचल इमे वे पृथ्वी पाला से पृथ्वी तले नेहता प्रतना मध्य मृत संज्ञा महाबला युधिष्ठिर बोले बुने ये महाबली भोपाल गणसेना के मध्य में मारे जाकर मृत नाम धारण करके पृथ्वी पर सो रहे हैं नागायुत बलाश्चाण्यवाज वेग बलास्तथा ता ते ते नेता संख्य तुल्य रूपा नरे नार इनमें से कितने ही राजा दस हजार हाथियों के समान बलवान थे तथा कितनों के वेग और बलवायु के समान थे ये सब मनुष्य एक समान रूप वाले हैं जो दूसरे मनुष्यों द्वारा युद्ध में मार डाले गए हैं नैसा पश्चा हंसारम प्राणिनाम संयुगे क्वचेत विक्रमणोप सम्पन्ना तपो बल समन्विता इन प्राण शक्ति संपन्न वीरों का युद्ध में कहीं कोई वध करने वाला मुझे नहीं दिखाई देता था क्योंकि ये सब के सब पराक्रम से संपन्न और तपोबल से संयुक्त थे जय तब्यमचान्योन्यम ये शाम नृत्यम हृदय स्थितम अथ चेहता प्राज्ञा से जिनके हृदय में सदा एक दूसरे को जीतने की अभिलाषा रहती थी वे ही ये बुद्धिमान दरेश आयु समाप्त होने पर युद्ध में मारे जाकर धरती पर सो रहे हैं मृता इति शब्दों वर्तते चथोर्तवत इमे मृता मही पाला प्रायसो भीमिक्रमा अत इनके विषय में मृत शब्द सार्थक हो रहा है ये भयंकर पराक्रम भूमिपाल प्राय मर गए कहे जाते हैं निश्चे निरभिमान शूरा शत्रुवसंगता राजपुत्रास्त सं वैश्वा नुखम गता ये सूर्य राजकुमार चेष्टा और अभिमान से रहित हो शत्रुओं के अधीन हो गए थे वे कुपित होकर बाणों की आग में कूद पड़े थे अत्र में संशय प्राप्त कुतः संज्ञा अमृता इति कस्य मृत्यु कृत्यु कृत्युमा प्रजा हरत्यमर संस ते ब्रूहि पितामह मुझे संदेह होता है कि इन्हें मर गए ऐसा क्यों कहा जाता है मृत्यु किसकी होती है किस निमित्त से होती है तथा वह किस लिए इन प्रजाओं अर्थात प्राणियों का अपहरण करती है पितामह ये सब बातें आप मुझे बताइए संजय उवाच तम तथा परपृछ तम कुपुत्रम युधिष्ठिर आश्वासन मदम वाक्यम उच भगवा ऋषि संजय कहते हैं राजन इस प्रकार पूछते हुए कुंती यह आश्वासन जनक वचन कहा अकंपन से कथित नारदे न पुरा नृप व्यास जी बोले नरेश्वर जानकर लोग इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का दृष्टांत दिया करते हैं वह इतिहास पूर्व काल में नारद जी ने राजा अकम्पन से कहा था सचाप्य राजा राजेंद्र पुत्र व्यसनम उत्तम अप्रस्य तम हम लोग प्राप्त वित में राजेंद्र राजा अकम्पन को भी अपने पुत्र के मृत्यु का बड़ा भारी शोक प्राप्त हुआ था जो मेरे विचार में सबसे अधिक असह्य दुख है तदह हम संप्रवक्षा मे मृत्यु प्रभव उत्तम तथा मोक्ष दुखात स्नेह बंधन संशयात इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु की उत्पत्ति का उत्तम वृत्तांत बताऊंगा। उसे सुनकर तुम स्नेह बंधन के कारण होने वाले दुख से छूट जाओगे समस्त पाप राशिघ्न शुकर्त यम धन्यख्यानमुष्यम शोकघ्न पुष्टिवर्धन पवित्रमरिशंघ मंगलाना च मंगल यथवेदाध्ययन उपाख्यान मदम तथा वह उपाख्यान समस्त पापराशि का नाश करने वाला है मैं इसका वर्णन करता हूँ सुनो वह धन और आयु को बढ़ाने वाला शोक नाशक पुष्टि वर्धक पवित्र शत्रु समूह का निवारक और मंगलकारी कार्यों में सबसे अधिक मंगलकारक है जैसे वेदों का स्वाध्याय पुण्यदायक होता है उसी प्रकार यह उपाख्यान भी है श्रवणीय महाराज प्रातर नित्यम निपोत्तम पुत्र, राज्य और धन संपत्ति चाहने वाले श्रेष्ठ राजाओं को प्रतिदिन प्रातः काल इस इतिहास का श्रवण करना चाहिए पुरा कृत युगे आशी स शत्रुवश महा मध्य संग्राम मूर्धनी तात प्राचीन काल की बात है सतयुग में अकंपन नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे वे युद्ध में शत्रुओं के वश में पड़ गए तस्य पुत्रो हरिनाम नारायण समो बली श्रीमान कृता मेधावी युधिषक्रोपमो बली राजा के एक पुत्र था जिसका नाम था हरि वह बल में भगवान नारायण के समान था वह अस्त्र विद्या में पारंगत मेधावी श्री सम्पन्न तथा युद्ध में इंद्र के तुल्य पराक्रमी था स शत्रु भी परिवृतो बहुधारण मूर्धनी जसन बाण सहस्राणी योधेशु च गजेशु च वह रण क्षेत्र में शत्रु द्वारा घिर जाने पर शत्रु पक्ष के योद्धाओं और गजारोहियों पर बारंबार की वर्षा करने लगा बारम्बार संख्य प्रतनायाम युधिष्ठिर युधिष्ठिर व शत्रुओं को संताप देने वाला वीर राजकुमार संग्राम में दुष्कर पराक्रम दिखाकर अंत में शत्रु के हाथ से वहां सेना के बीच में मारा गया स राजा प्रेत कृत्वा कृत्या राजा अकंपन को बड़ा शोक हुआ वे पुत्र का अंत्येठी संस्कार करके दिन रात उसी के शोक में मग्न रहने लगे उनकी अंतरात्मा को थोड़ा सा भी सुख नहीं मिला तस् शोकम विधित तो पुत्र व्यसन संभवम आजगाथ देवर्षि नारदो से राजा अकम्पन को अपने पुत्र के मृत्यु से महान शोक हो रहा है यह जानकर देवर्षि नारद उनके समीप आए सतु राजा महाभागो दृष्टवा देवर्षि सतम पूजयि यथा न्याय कथा कथयत तदा उस समय महाभाग राजा अकम्पन ने देवर्षि प्रवर नारद जी को आया देख उनकी यथा योग्य पूजा करके उनसे अपने पुत्र की मृत्यु का वृत्तांत कहा तस्य तस्व सम यथा वृत्त नरेश्वर शत्रु विजय संख्ये पुत्रस्य च वधम तथा राजा ने क्रमशः शत्रुओं की विजय और युद्ध स्थल में अपने पुत्र के मारे जाने का सब समाचार उनसे ठीक ठीक कर सुनाया मम पुत्रो महावीर इंद्र विष्णु समे शत्रु भी बहु भी संख्य पराक्रम्य तो भले वे बोरे देवर से मेरा पुत्र इंद्र और विष्णु के समान तेजस्वी महापराक्रमी और बलवान था परंतु युद्ध में बहुत से शत्रुओं ने मिलकर एक साथ पराक्रम करके उसे मार डाला है का ए सृत्यु भगवन बल पौरुष ए तदीक्षा तत्वताम्भर भगवान वह मृत्यु क्या है इसका विर्य बल और पौरुष कैसा है बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महर्षि मैं यह सब यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ तस्य नारदो वरद प्रभु आख्यान पुत्र शोका महत राजा की आवाज सुनकर वरदे में समर्थ एवं प्रभावशाली नारद जी ने यह पुत्र नाचक उत्तम उपाख्यान कहना आरंभ किया नारद आच तृणराजन महाबाहो आक्षाण बहुविस्तरम यथा वृत्तम श्रुतम तय मा मयापी नारद जी बोले पृथ्वीपते तुम्हारे पुत्र की मृत्यु जिस प्रकार घटित हुई है वह सब वृत्तांत मैंने भी यथार्थ रूप से सुन लिया है महाबाहू नरेश अब मैं तुम्हारे सामने एक बहुत विस्तृत कथा आरंभ करता हूँ तुम ध्यान देकर सुनो प्रजा सृष्ट्वा तदा ब्रह्म आदिसर्गे पिता महातेजा दृष्ट् जगदिदम प्रभु तस्य चिंता समुत्पन्ना संहारम प्रतिथिव चिंतन्ना शसौदारम वसुआधि आदि सृष्टि के समय महातेजस्वी एवं शक्तिशाली पितामह ब्रह्मा ने जब प्रजावर्ग की सृष्टि की थी उस समय संहार की कोई व्यवस्था नहीं की थी अतः इस संपूर्ण जगत को प्राणियों से परिपूर्ण एवं मृत्यु रहित एक प्राणियों के संहार के लिए चिंतित हो उठे राजन पृथ्वी बहुत सोचने विचारने पर भी ब्रह्मा जी को प्राणियों के संहार का कोई उपाय नहीं ज्ञात हो सका महाराजित महाराज उस समय क्रोध व्रह्मा जी के श्रवण नेत्र आदि इंद्रियों से अग्नि प्रकट हो गई वह अग्नि इस प्रकार जगत को दग्ध करने की इच्छा से संपूर्ण दिशाओं और विदिशाओं अर्थात कोणों में फैल गई तथो दिव भुवं त्वालाकुम चराचर जगत्सर्व दगवान्भु तथो हतानि भूतानि चरा स्थावरा च महता क्रोध वेगेन त्रास वीरवाण तदनंतर आकाश और पृथ्वी में सब और आग की प्रचंड लपटें व्याप्त हो गई दाह करने में समर्थ एवं अत्यंत शक्तिशाली भगवान अग्नि महान क्रोध के वेग से सबको त्रस्त से करते हुए संपूर्ण चराचर जगत को दग्ध करने लगे इससे बहुत से स्थावर जंगम प्राणी नष्ट हो गए तत्चर पति जगाम शरण देव ब्रह्मांडम परमेश तत्पश्चात राक्षसो के स्वामी जटाधारी नामधारी रुद्र ब्रह्मा जी की शरण प्रजा हित काम्य अब्रवित परमो देव ज्वर दिव महा मुनि प्रजा वर्ग के हित की इच्छा से भगवान रुद्र के आने पर परमदेव देव महामुनि ब्रह्मा जी अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए से इस प्रकार बोले किम कुरुत्र करेश रूहित यदे क्षति अपने अभिष्ट मनोरथ को प्राप्त करने योग्य पुत्र तुम मेरे मानसिक संकल्प से उत्पन्न हुए हो मैं तुम्हारी कौन सी कामना पूर्ण करूं स्थानो तुम जो कुछ चाहते हो बताओ मैं तुम्हारा संपूर्ण प्रिय कार्य करूंगा रुद्र देवता का जी से उसके क्रोध की शांति के लिए वर मांगना इत महा द्रोण पर्वणी अभिमन्युवध पर्वणी धीपा सत्यमोध्याज इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभ्यन पर्व में बावनवा अध्याय पूरा हुआ